संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व अर्जुन के वध के लिए संसप्त वीरों की प्रतिज्ञा और अर्जुन का उनके साथ युद्ध संजय ने कहा राजन उन दिनों पक्षों की सेनाओं ने अपने अपने शिविर में जा अपने अपनी योग्यता और सेना विभाग के अनुसार आराम किया सेना को लौटने के पश्चात आचार्य द्रोण ने अत्यंत खिन्न होकर बड़े संकोच से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 आचार्य की यह बात सुनकर त्रिगर्थ राज और उसके भाइयों ने कहा राजन अर्जुन हमें हमेशा नीचा दिखाता रहा है उन बातों को याद करके हम रात दिन क्रोध की ज्वाला में जला करते हैं हमें रात में नींद तक नहीं आती इसलिए यदि सौभाग्यवश वह हमारे सामने आ गया तो हम उसे अलग ले जाकर मार डालेंगे हम आपके सच्चे प्रतिज्ञा करके कहते हैं कि अब पृथ्वी में जा तो अर्जुन ही नहीं रहेगा या त्रिगर्त ही नहीं होंगे हमारे इस कथन में कोई फेरा फार नहीं हो सकता राजन सत्यरथ सतवर्मा सत्यव्रत सत्यसु और सत्यकर्मा ये पांचों भाई ऐसी प्रतिज्ञा कर दस हजार रथी सैनिकों को लेकर वहां से चल दिए इसी तरह तीस हजार रथों के सहित मालव और तुंड वीर तथा दस हजार रथी और मावेलक ललित एवं मद्रक वीरों को लेकर अपने भाइयों के सहित त्रिगर्थ देशी प्रस्थलेष्वर सुशर्मा भी रण क्षेत्र को चला इसके बाद भिन्न भिन्न देशों के दस हजार चुने हुए रथी भी शपथ करने के लिए आगे आए उन्होंने अग्रि प्रज्वलित कर युद्ध करने का नियम लिया और फिर उस अग्नि को साक्षी करके दृढ़ निश्चयपूर्वक प्रतिज्ञा की उन्होंने सब लोगों को सुनाते हुए उच्च स्वर से कहा यदि हम संग्राम भूमि अर्जुन को न मारकर उसके हाथ से पीड़ित होने पर पीड़ दिखाकर लौट आवे तो व्रतहीन ब्रह्मघाती मद्यप गुरुपत्नी से संसर्ग करने वाले ब्राह्मण का धन चुराने वाले राजा का अन्न हरने वाले शरणागत की उपेक्षा करने वाले याचक पर प्रहार करने वाले घर में आग लगाने वाले गोहत्यारे अपकारी, ब्राह्मण द्रोही श्राद्ध के दिन भी मैथुन करने वाले आत्मवंचक धरोहर को पकड़ जाने वाले प्रतिज्ञा भंग करने वाले नपुंसक से युद्ध करने वाले नीच पुरुषों का अनुसरण करने वाले नास्तिक माता पिता और अग्नियों को त्याग देने वाले तथा अनेक प्रकार के पाप करने वाले पुरुषों को जो लोग मिलते हैं वे ही हमें भी प्राप्त हो और यदि हम संग्राम भूमि में अर्जुन का वध रूप दुष्कर्म कर लें तो निसंदेह इष्ट लोग प्राप्त करें राजन ऐसा कहकर वे युद्ध के लिए अर्जुन को ललकारते हुए दक्षिण की ओर चल दिए उन वीरों के पुकारने पर अर्जुन ने उसी समय धर्मराज से कहा महाराज मेरा यह नियम है कि पुकारे जाने पर मैं पीछे कदम नहीं रखता और इस समय संतप तक योद्धा मुझे युद्ध के लिए ललकार रहे हैं देखिए अपने भाइयों के सहित यह सुशर्मा मुझे युद्ध के लिए चुनौती दे रहा है इसलिए आप मुझे सेना के सहित इसका संघार करने का आदेश दीजिए मैं इनकी इस चुनौती को सह नहीं सकता आप सच मानिए ये, ये सब मरने ही वाले हैं यशुष्टी ने कहा भैया द्रोण ने जो प्रतिज्ञा की है वह तुम सुन ही चुके हो अब तुम वही उपाय करो जिससे वह पूरी ना होने पावे द्रोणाचार्य बलवान और शूरवीर है वे शास्त्र विद्या में भी पारंगत हैं तथा युद्ध में परिश्रम को तो वे कुछ भी नहीं समझते उन्होंने मुझे पकड़ने की प्रतिज्ञा की है इस पर अर्जुन ने कहा राजन आज यह सत्य जी संग्राम में आपकी रक्षा करेगा इस पांचाल राजकुमार के रहते आचार्य अपना मनोरथ पूर्ण नहीं कर सकेंगे यह पुरुष सिंह युद्ध में काम आ जाए तो और सब वीरों के आस रहने पर भी आप संग्राम भूमि में किसी प्रकार न टिकें तब महाराज युधेष्ठे ने अर्जुन को जाने की आज्ञा दी उन्हें गले लगाया और प्रेम भरी दृष्टि से देखकर आशीर्वाद दिया इस प्रकार उनसे विदा होकर अर्जुन त्रिगर्तों की ओर चले अर्जुन के चले जाने से दुर्योधन की सेना को बड़ा हर्ष हुआ और वह बड़े उत्साह से महाराज युधेष्ठे को पकड़ने का उद्योग करने लगी फिर वे दोनों सेनाएं वर्षा काल में उमड़ी हुई गंगा जमुना के समान बड़े वेग से आपस में फिर गई संतप्तकों के संसप्तकों ने एक चौरस मैदान में अपने रथ को चंद्राकार खड़ा करके मोर्चा जमाया जब अर्जुन ने जब उन्होंने अर्जुन को अपनी ओर आते देखा तो वे हर्ष में भरकर बड़े ऊंचे स्वर से कुलाहल करने लगे वह शब्द संपूर्ण दिशा विदिशा और आकाश में फैल गया उन्हें अत्यंत आसादित देख अर्जुन ने कुछ मुस्कुरा कर श्रीकृष्ण ने कहा देवकीनंदन आज इन मरणासन त्रिगर्त बंधुओं को तो देखिए ये रोने के समय खुशी मनाने चले हैं ने इतना कहकर महाबाहु अर्जुन त्रिगर्तों की द्योहब्ध सेना के समीप पहुंचे वहां पहुंचकर उन्होंने अपना देवदत्त शंख बजा कर उसके गंभीर शब्द से सारी दिशाओं को गुंजा दिया उस शब्द से भयभीत होकर संसप्तकों की सेना पत्थर की तरह निश्चेष हो गई उनके घोड़ों की आंखें फट गई कान और उगलते लगे। थोड़ी देर में उन्हें चेत हुआ तो उन्होंने सेना को संभाल कर एक साथ ही अर्जुन पर बहुत से बाढ़ छोड़े किंतु अर्जुन ने अपने दस पांच बाढ़ों से ही उन हजारों बाणों को बीच ही में काट डाला फिर उन्होंने अर्जुन पर दस दस बाढ़ छोड़े और अर्जुन ने उनमें से प्रत्येक को तीन तीन बाणों से घायल किया इसके पश्चात उन्होंने अर्जुन को पांच पांच बाणों से बिंधा और पराक्रम में अर्जुन ने उन्हें दो दो बाणों से बिंधकर जवाब दिया अब सुबाहु ने तीस बाणों से अर्जुन के मुकुट पर वार किया इस पर अर्जुन ने एक बाण से सुबाहू के दस्ताने को काट दिया और फिर बाणों की वर्षा करके उसे मानो बिल्कुल ढक दिया तब सुषर्मा सुरथ, सुधर्मा, सुधन्वा और सुबाहु ने उन पर दस दस बाणों से चोट की उन बाणों को अर्जुन ने अलग अलग काट डाला तथा उनकी ध्वजाओं को भी काटकर गिरा दिया फिर उन्होंने सुधन्वा के धनुष को काटकर उसके घोड़ों को भी मार गिराया तथा उसका शीर्ष त्राण शोभी सिर भी काटकर कर धर से अलग कर दिया वीर सुधनुमा के मारे जाने से उनके सब अनयायी डर गए और अत्यंत भयभीत होकर दुर्योधन की सेना की ओर भागने लगे अर्जुन अपने पहने बाणों से त्रिगर्तों को नष्ट कर रहे थे इसलिए वे की तरह डरकर कर जहाँ के तहा अचेत हो जाते थे तब त्रिगर्त राज ने क्रोध में भरकर अपने महारथियों से कहा सुरवीरो बस भागना बंद करो डरो मत तुमने सारी सेना के सामने कठोर प्रतिज्ञा की है अब भला दुर्योधन की सेना के पास जाकर इसी मुख से क्या कहोगे संग्राम में ऐसी करतूत करने पर भला संसार में तुम्हारी हंसी क्यों न होगी इसलिए लौटो हम सब मिलकर अपनी शक्ति के अनुसार पराक्रम करें राजा के ऐसा कहने पर वे हर्ष प्रकट करते हुए शंख ध्वनि और कोलाहल करने लगे फिर वे संसप्तक और नारायण संज्ञ गोप मरने पर भी पीछे न हटने का निश्चय करके मैदान में आ गए संसप्तकों को फिर लौटा हुआ देखकर अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा ऋषिकेश घोड़ों को फिर संसप्तकों की ओर ले चढ़िए मालूम होता है ये शरीर से प्राण रहते युद्ध का मैदान नहीं छोड़ेंगे आज आप मेरा अस्त्र बल और धनुष तथा बुजाव का पराक्रम देखिए भगवान शंकर जैसे प्राणियों का संहार करते हैं उसी प्रकार आज मैं उन्हें धराथाई कर दूँगा अब नारायणी सेना के वीरों ने अत्यंत क्रोध होकर अर्जुन को चारों ओर से जाल से घेर दिया और एक क्षण में ही श्रीकृष्ण के सहित अर्जुन को अदृश्य सा कर दिया इससे अर्जुन की क्रोधाग्नि भड़क गई उन्होंने गांडीव धनुष संभालकर कर शंख ध्वनि की और फिर उन पर विश्वकर्मास्त्र छोड़ा उससे अर्जुन और श्री कृष्ण के अलग अलग हजारों रूप प्रकट हो गए अपने प्रतिद्वंदों के उन अनेकों रूपों को देख नारायण सेना के वीर बड़े चक्कर में पड़े और एक दूसरे को अर्जुन समझकर यह अर्जुन है या कृष्ण है ऐसा कहकर आपस में ही मार धार करने लगे इस प्रकार इस दिव्य अस्त्र की माया में फंसकर वे आपस में ही लड़कर मर गए उनके छोड़े हुए हजारों बाणों को भस्म करके वह अस्त्र उन सभी को यमलोक में गया अब अर्जुन ने हंसकर अपने बाणों से ललित मालव मावेलक और त्रिगर्थ वीरों को पीड़ित करना आरम्भ किया तब काल की प्रेरणा से उन क्षत्रिवीरों ने भी अर्जुन पर अनेक प्रकार के बाण छोड़े उनकी भीषण बाण वर्षा से बिल्कुल ढक जाने के कारण वहाँ न अर्जुन दिखाई देते थे और न रथ या कृष्ण ही दिख रहे थे इस प्रकार अपना लक्ष्य सिद्ध हुआ समझकर वे भी बड़े हर्ष के से कहने लगे कि कृष्ण और अर्जुन मारे गए तथा हजारों भेरी मृदंग और शंख बजाकर भीषण सिंहनाद भी करने लगे इसी समय श्री कृष्ण ने पुकार कर कहा अर्जुन तुम कहाँ हो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो श्री कृष्ण का यह वाक्य सुनकर अर्जुन ने बड़ी फुर्ती से व्यस्त छोड़ा उससे उनकी बाण वर्षा छिन्न भिन्न हो गई तथा वायुदेव संसप्तक वीरों को भी उनके घोड़े हाथी और रथों के सहित सूखे पत्तों के समान उड़ा ले गए इस प्रकार व्याकुल करके उन्होंने हजारों संसप्तकों को अपने पहने वाणों से मार डाला प्रणय काल में जैसे भगवान रुद्र की संहार लीला होती है उसी प्रकार इस समय संग्राम भूमि में अर्जुन बड़ा ही दिभस्त और भीषण कांड कर रहे थे अर्जुन की मार से व्याकुल होकर त्रिगर्तों के हाथी घोड़े और रथ उन्हीं की ओर दौड़ते थे और फिर संग्राम भूमि में गिरकर कर इंद्र के अतिथि हो जाते थे इस प्रकार वह भूमि मरे हुए महारथियों के कारण सब लोथों से भर गई